श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भावमुख अवस्था में भगवान श्री राम कृष्ण हम बैठी हुई बातें कर रही थी हम लोगों में जिन दोनों की आयु अधिक थी वे दरवाजे के सामने बैठी थी और हम तीनों कमरे के अंदर एक कोने में उस समय श्रीयुद्ध प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय जिन्हें श्री राम कृष्ण देव मोटा ब्राह्मण कहा करते थे आकर उपस्थित हुए बाहर निकल जाए किंतु उपाय नहीं था फिर क्या किया जाए दरवाजे के पास ही जो खिड़की थी वृद्धाएँ वहां बैठ गई और हम तीनों श्री कृष्ण देव जिस तखत पर बैठे हुए थे उसके नीचे जाकर औंधी लेट गई मच्छर के काटने से सारा शरीर फूल गया पर दूसरा उपाय ही क्या था हिलने डुलने तक की गुंजाइश नहीं थी अथवा धोकर चुपचाप पड़ा रहना पड़ा प्राजा एक घंटे तक वार्तालाप करने के पश्चात ब्राह्मण जब चले गए तब हम सब बाहर निकली और हंसने लगी तदनंतर श्री कृष्ण देव को जलपान कराने के लिए अंदर लिवा ले जाया गया उस समय हम भी उनके साथ भीतर पहुँची जलपान करने के कुछ देर बाद श्री राम देव दक्षिणेश्वर लौटने के लिए बग्गी पर आबिरा गे तब हम लोग पैदल घर लौटी उस समय रात के नौ बज चुके हों होंगे स्त्री भक्तों के प्रति श्री राम कृष्णदेव की समान कृपा पुनः दूसरे दिन मैं दक्षिणेश्वर पहुँची जाते ही श्री कृष्ण देव मेरे समीप आकर बोले अरे कल तुम जो मलाई दे गई थी मैंने वह लगभग पूरी ही खा ली नाम मात्र कुछ बच गई थी उससे मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ सामान्यतः पेट कुछ गर्म हुआ है यह सुनकर मैं तो एकदम अवाक रह गई उनके पेट में कुछ सहन नहीं होता है फिर भी उन्होंने सब मलाई खा ली बाद में मैंने सुना कि उन्होंने भावा वेश में खाया था मास्टर महाशय के घर पर भोजन करने के पश्चात रात के साढ़े दस बजे वे दक्षिणेश्वर लौटे थे उसको कुछ देर बाद उन्हें भावावेश हुआ तथा अर्धवाह्य दशा में रामलाल दादा से उन्होंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है घर में जो हो मुझे दो यह सुनकर रामलाल दादा ने मेरी वह मलाई लाकर उन्हें दी तथा श्री रामकृष्ण देव ने प्राय उसे संपूर्ण खा लिया भावावेश में कभी कभी उनके इस प्रकार भोजन करने तथा उसे हजम करने की बातें मैंने श्री तथा लक्ष्मी दीदी श्री रामकृष्ण देव की भतीजी से सुनी थी उन बातों का मुझे स्मरण हो आया हमें उनकी इतनी कृपा प्राप्त हुई है और वह भी ऐसी जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता कैसा विचित्र उनका आकर्षण था किस तरह हम उनके समीप उपस्थित होती थी यह सब किया करती थी या हम स्वयं नहीं जानती और न हम उसे समझ ही पाती हैं देखो ना, अब तो हम उस तरह पैदल बिना कहे सुने किसी अपरिचित व्यक्ति के घर पर साधु दर्शन या धर्म चर्चा सुनने के निमित्त नहीं जा पाती हैं जिनकी शक्ति से हमें उस तरह कार्य करने की प्रेरणा मिलती थी वह उनके साथ ही समाप्त हो चुकी है उनसे वियुक्त होकर अभी तक हम क्यों जीवित हैं यह हमें पता नहीं इस प्रकार के कितने ही दृष्टांत दिए जा सकते हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकली हैं उनके द्वारा श्री राम कृष्ण देव ने बाजार से सामान खरीदवाया है अभिमान अहंकार दूर कराने के निमित्त सामान्य भिखारियों की तरह लोगों के घर घर से भिक्षा मंगवाई है अपने साथ लेकर पानी हाटी का महोत्सव दिखा लाए हैं और उन लोगों ने भी अपने मन में किसी प्रकार के संकोच का अनुभव न कर श्री रामकृष्ण देव ने जो कुछ कहा है अत्यंत आनंद के साथ उसका पालन किया है। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि यह कोई साधारण बात नहीं है उस प्रबल ज्ञान तरंग के सामने सभी के भेद ज्ञान जनित संशय उस समय ठहर नहीं पाते थे उज्जवल भाव घन भगवान श्री रामकृष्ण देव के भीतर सभी को अपने अपने भावानुसार परिपूर्ण आदर्श दृष्टिगोचर होने के कारण सब लोग हो चुके हैं पुरुषत्व के पूर्ण विकास को देखकर पुरुष नतमस्तक हुआ है ने उनके अंदर रमणी सदृश समस्त भावों के प्रकाश को देखकर निसंकोच उन्हें अपने से अपना समझा है श्री राम कृष्णदेव कभी कभी हमारे समक्ष रमणी सदृश हाव भावों का अनुकरण किया करते थे उनका यह अनुकरण इतना यथार्थ होता था कि उसे देखकर हम अवाक रह जाते थे किसी स्त्री भक्त ने उस संबंध में एक दिन हमसे यह कहा था कि श्री कृष्ण देव ने एक दिन उन लोगों के समक्ष पुरुषों को देखकर स्त्रियां जैसे हाव भाव आदि प्रकट करती हैं उसका अनुकरण करना प्रारंभ किया रमणियों की तरह घूंघट काटना कान के समीप केसों को हटाना वक्षस्थल के कपड़े को संभालना विभिन्न भंगी पूर्वक नाना प्रकार की बातें करना वे वैसे ही करने लगे यह सब देखकर हंसे बिना हमसे रहा नहीं गया किंतु साथ ही सोचकर हमें संकोच तथा कष्ट भी हुआ कि वे इस प्रकार व्यवहार कर स्त्रियों को हे समझ रहे हैं मन ही मन हम सोचने लगे कि क्या सभी स्त्रियाँ इस प्रकार की होती हैं स्वयं स्त्री होने के नाते किसी के द्वारा स्त्रियों के इस प्रकार उपहास किए जाने पर हमारे मन में दुख होना स्वाभाविक था किंतु अहो तत्काल ही श्री रामकृष्ण देव को हमारे हृदगत भाव का पता चल गया और वे कहने लगे अरे मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ तुम लोग तो शक्ति नहीं हो अविद्या अविद्याशक्तियाँ ही ऐसा किया करती हैं श्री रामकृष्ण देव के प्रत्येक भक्त ने उनके भीतर स्त्री पुरुष इन दोनों भावों के परस्पर एकत्र समावेश की कुछ न कुछ उपलब्धि की है श्री गिरीश्त बाबू ने तो उसकी उपलब्धि कर एक दिन श्री कृष्ण देव से पूछा ही डाला महाराज कृपया यह बताइए कि आप पुरुष हैं या प्रकृति इसके उत्तर में श्री राम देव ने हंसकर जवाब दिया था मैं नहीं जानता आत्मीयता पुरुष जिस तरह कहा करते हैं मैं पुरुष भी नहीं हूँ स्त्री भी नहीं हूँ श्री राम देव ने उसी भाव से यह उत्तर दिया था अथवा अपने भीतर दोनों भावों के समान समावेश को देखकर ही उन्होंने ऐसा कहा था इसकी अब कौन मीमांसा कर सकता है